करते हैं उसको पीने के लिए हमको दस हजार कान बना दो बोले पृथ्व ने ये क्या कह दिया का ये कह दिया कि भद्रंग करने भी हमारे एक कान न हो करने भी कारण ही हम लोग हम बहुत कानों से आपके भद्र मंगलमय चरित्र का श्रवण करें और बोले कि लक्ष्मी जी जब देखेंगी कि आप हमसे प्रेम कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी हमसे कोई नहीं करेंगी क्योंकि लक्ष्मी जी का स्थान तो आपका बक्सस्थल है और मेरा स्थान तो आपका चरणारविंद है आ, सो नारायण वो तो जगत जननी हैं हमारी भी मां हैं वो हमसे नाराज नहीं होंगी अब महाराज पृथ् की आंखों से जो आंसू झरने लगे और पांव पकड़ लिया एक पांव गरुड़ पर रखा विष्णु भगवान ने जाने के लिए कि दूसरा पांव पर पृथ्व ने अपना सिर रख दिया चरण पकड़ लिए अब गरुड़ से कह दिया भगवान ने ठहरो और अनुग्रह विलम्ब था थोड़ी देर के लिए रुक गए महाराज और पृथ्वी से खूब बातचीत करके प्रेम करके विष्णु भगवान गए बैकुंठ में और इधर सारी प्रजा को यज्ञ के द्वारा संतुष्ट करके पृथ्वी जो हैं वो जहाँ पृथ्वी का मध्य भाग मध्य भाग माना जाता है बिठूर जिस क्षेत्र को कहते हैं नारायण वहाँ गए और वहाँ भारतवर्ष की सारी प्रजा जो है उसके प्रतिनिधि इकट्ठे हुए हजारों लाखों उनके बीच में राजा पृथ्वी जो हैं वो खड़े हो गए व्यक्तित्व उनका बहुत बड़ा जैसे पर्सनालिटी जिसको बोलते है न बहुत बढ़िया थी महाराज वो लंबे लंबे कद के थे गौर वर्ण के और शरीर ऐसा था कि उनके पेट में त्रिबली पड़ी हुई थी नारायण बीच बीच में जैसे जगह बनी हुई हो ऐसा उनका पेट और शरीर पर ज्यादा कपड़ा नहीं कपड़े से बड़प्पन नहीं आता हो बड़प्पन तो हृदय में होना चाहिए क्योंकि चोर डाकू भी बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के कभी कभी आ जाते हैं बड़प्पन तो हृदय में होना चाहिए गौरवर्ण और नारायण उनके कंठ में माला और उनके हाथ में कुश और नारायण बड़े शानदार जब उठ के खड़े हुए तो देख करके प्रजा को ऐसा लगा जैसे हमारे बीच में सूरज का उदय हो रहा है और चारू स्लक्ष वो बहुत सुंदर बहुत गंभीर और बहुत अर्थ से भरा हुआ वचन लोगों के बीच में बोले राजा पृथ्वी ने कहा कि स, सभ्यो सभ्या कह के संबोधन किया हे सभा हे सभा में आए हुए सज्जनों मैं कोई राजा अपने आप बन के नहीं आया आ, राजा का बेटा भी नहीं बना आप लोगों ने ही हमको बनाया और हमको राजा के पद पर स्थापित किया भवत भी रिह योजिता आप लोगों ने हमको राजा बनाया है आपके द्वारा नियुक्त राजा हूं मैं कोई हथियार के बल से राजा नहीं बना आ, उत्तराधिकार में राजा नहीं बना मैं तो आप लोगों के बनाने से राजा बना हूं और मेरा ये कर्तव्य है कि अपने प्रजा की पूरी तरह से रक्षा करूं उनका पोषण करूं प्रजा का पालन पोषण करना मेरा धर्म है एक बात मैं आपसे अपनी ओर से निवेदन करता हूं कि अब तक विश्व में जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उन्होंने ईश्वर को स्वीकार किया है ज्योत्सनावत्या क्वचित भूबहा क्योंकि देखने में आता है कहीं कोई चीज छोटे दर्जे की होती है कहीं बड़े दर्जे की होती है बुद्धि भी कहीं कम होती है और कहीं ज्यादा होती है तो ऐसा सोचो कि विश्व में जो सबसे बड़ा बुद्धिमान है और जिसकी आयु भी सबसे लंबी है और जिसका विस्तार भी फैलाव भी सबसे बड़ा है और नारायण जो सबसे अधिक शक्तिशाली है जो सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है परम दयालु है उसका अस्तित्व तो होना ही चाहिए क्योंकि जब छोटे बड़े का भेद दुनिया में है तो सबसे बड़ा कोई न कोई होना ही चाहिए उसी को हम सर्वशज्ञ सर्वज्ञ सर्वशक्ति परम दयालु परमात्मा कहते हैं बड़े बड़े महापुरुषों ने प्रहलाद आदि ने और हमारे स्वयं मनु आदि ने सब ने उसको स्वीकार किया है ध्रुव ने स्वीकार किया है राजर्षि अंग ने स्वीकार किया है सो आप लोगों को भी ईश्वर स्वीकार करना चाहिए हमारे राज्य में कोई नास्तिक न रहे सब ईश्वर को माने आप लोग ईश्वर को मानिए अपने लिए परंतु इसको मैं अपने ऊपर अनुग्रह मानूंगा कि हमारी प्रजा हमसे कितना प्रेम करती है कितना कृपा करती है हमारे ऊपर कि वो ईश्वर को स्वीकार करती है और इसके साथ साथ आप लोगों से निवेदन ये है कि उसी सर्वात्मा प्रभु को ध्यान में रख के आप जो भी काम कीजिए वो व्यक्तिगत सुख स्वार्थ के लिए नहीं कि हमको सुख मिलेगा इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा उसी सर्वात्मा परमेश्वर को ध्यान में रखकर उसी की सेवा के लिए आप लोग सब काम सब काम कीजिए वही सुखी हो आपके काम को देखकर वो प्रसन्न हो कोई भी काम कीजिए तो ये देखिए कि इस काम का जो फल है उसको मैं अपनी ओर तो नहीं खींच रहा हूं आ, नहीं उसको अपनी ओर मत खींचिए उसको ईश्वर की ओर फैला दीजिए ईश्वर की ओर कहाँ भेजें क सबके लिए भेज दीजिए और कोई ई पाठशाला बनाइए का भाई सबके लिए समर्पण है कुआं बनाइए ये सबके पानी पीने के लिए है ये पिए ये न पिये ऐसा मत कीजिए तालाब बनाइए सबके लिए बनाइए बगीचा लगाइए सबके लिए लगाइए नारायण है और जितना भी जो कुछ भी लोक कल्याण के लिए कीजिए है वो सब में सर्वात्मा भगवान प्रसन्न हो ये दृष्टि रख करके कीजिए क्योंकि मनुष्य के जीवन में जब श्रद्धा आती है जब सदगुण आता है जब अध्यात्म चिंतन होता है जब भगवत भाव होता है तब मनुष्य का कल्याण होता है परमेश्वर कहीं दूर नहीं है अभी है यही है यही है आप लोग सर्व भाव से परमेश्वर का भजन कीजिए पृथ् तो चुप हो गए और प्रजा में ये चर्चा होने लगी लोग कहने लगे धन्य है धन्य है जो हमको ऐसा राजा प्राप्त हुआ है अब महाराज इसी में इसी समय क्या हुआ कि आकाश से चार सिद्ध उतरे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार क्योंकि स्वयं विष्णु भगवान जिसको दर्शन देने के लिए आते हैं सिद्ध पुरुष जो है उसको दर्शन देने के लिए तो आते ही हैं हम एक महात्मा के बारे में जानते हैं कि उनके सामने दैवी जगत के जो संत हैं वो प्रकट हुआ करते थे नारायण तो संतों का आदर तो भगवंत भी करते हैं और सब जो ऋषि महर्षि हैं वे भी करते हैं देवता भी करते हैं ऐसे महात्मा भी देखे हैं कि देवता लोग जिनका आदर करते हैं नारायण अब चारों ऋषि जब उतरे तो पृथ्वी तो बिल्कुल खड़े हो गए नियम ये है हो कि चाहे कोई सम्राट हो ए, तो चाहे चक्रवर्ती महाराजाधिराज हो लेकिन जब उसके सामने त्यागी साधु आवे तब उसको उठ के खड़ा हो जाना चाहिए वैसे तो अपने से बड़ा कोई भी आवे तो उसके सामने खड़ा होने की मर्यादा है मनुस्मृति में ही ये बात कही है उर्धम प्राणाउत्क्रामंती जून स्थित आयती जब जवान आदमी के सामने कोई बुढा आता है तो उसके प्राण उसकी क्रिया शक्ति स्वागत करने के लिए बाहर निकलती है यदि वो स्वयं उठ के खड़ा हो जाए और प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान पुनस्थान प्रतिपद्यते, यदि उठ के खड़े खड़ा होए और अपना सिर झुकावे तो उसकी शक्ति आ जाती है और जो बड़े के आने पर भी आदर नहीं करता उठ के खड़ा नहीं होता प्रणाम नहीं करता वो तो आलसी है जब इस कर्तव्य का उसने पालन नहीं किया तो दुनिया में दूसरे किसी कर्तव्य का वो पालन करेगा ये आशा तो उससे रख ही नहीं जा सकती नारायण उसके सम्राट थे तो क्या ये आप इस बात को ध्यान में रखें एक और गरीब है और वो अभाव से ग्रस्त है और एक और बड़े बड़े धनी हैं नारायण सम्राट हैं अब नारायण गरीब जो है उसको तो ये इच्छा होती है कि हम भी धनी हो जाएं और धनी का माल छीन और धनी को नारायण अपने से कभी अपनी संपदा से कभी संतोष तो होता ही नहीं यहां वो धनी होगा तो अमेरिका के धनियों के सामने अपने को गरीब समझेगा नारायण तो एक बीच में आके साधु खड़ा हो गया और साधु जब आके खड़ा हुआ तब उसने सम्राट से कहा बिना बोले ही कह दिया कि देखो तुम्हारे पास इतनी संपदा है लेकिन हृदय पर हाथ रख के देखो तुम सुखी हो तुम्हें संतोष है अरे तुम्हें असंतोष है तुम्हें दुखी हो दुख है लेकिन मैं देखो तुम्हारे सामने खड़ा हूं न मेरे पास राज्य है और न सम्पत्ति है लेकिन मैं संतुष्ट हूं और सुखी हूं तुम त्याग करो क्या सम्राट क्या सम्राट बने हुए हो नारायण तुम त्याग करो गरीबों का भरण पोषण करो उनको दौ और एक गरीब आया हाथ में महाराज तलवार लेके मैं तो धनी को काट डालूंगा बीच में आके साधु खड़ा हुआ देखो तुम्हारे पास तो तलवार भी है हमारे पास तो कुछ नहीं है नंग धड़ंग साधु ना हमारे ना घर है ना द्वार है ना सम्पत्ति है और मैं कितना सुखी हूं अरे मेरे प्यारे तुम जो ये सोचते हो कि धन मिलने से हम सुखी हो जाएंगे वो तुम्हारी धारणा बिल्कुल गलत है देखो मैं बिना धन के सुखी हूं कि नहीं संतुष्ट हूं कि नहीं तो एक ओर गरीब को शांति और सुख दे रहा है साधु और दूसरी ओर सम्राट को त्याग और उदारता की शिक्षा दे रहा है साधु नारायण साधु को देख करके धनी को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ असल में वो धनी जिस चीज में रचा पचा है जिसमें फंसा है जिसमें वो आमूल चूल धस गया है डूब गया है उसी चीज को छोड़ करके साधु साधु बना है तो साधु के सामने तो चाहे कोई भी हो सम्राट चक्रवर्ती उसको झुकना ही चाहिए महाराज अब पृथ्वी ने झुक के नमस्कार किया और अपने जैसे सिंहासन पर वो बैठे थे आ, वैसे सिंहासन पर उनको बैठा करके और स्वयं नीचे बैठ गए और अपने हाथ से उन्होंने उनके पांव पखारे क्षारधना या शुभ्रवक्रामुका या वीणावरदंडमंडित या श्वेत या ब्रह्माशुत शंकर प्रभुति दे सदाता भगवती nishēsha jātā bhā guruṁ gurum bhā guruṁ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 कोई भी काम कीजिए तो ये देखिए कि इस काम का जो फल है उसको मैं अपनी ओर तो नहीं खींच रहा हूँ नहीं उसको अपनी ओर मत खींचिए उसको ईश्वर की ओर फैला दीजिए कि ईश्वर की ओर कहाँ भेजें कि सबके लिए भेज दीजिए कोई पाठशाला बनाइए कि भाई सबके लिए समर्पण है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 क्यों रहते हैं आ, का बाबा आ, इनके चरणों में रहने से आ, मैं शक्तिशाली और लक्ष्मी पात्र और पवित्र बना रहूंगा तो संतों के चरणों का चवर चरणा चरणामृत लिया नारायण उनका हाथ धुलाया क्योंकि उसमें इंद्र का निवास है नारायण उनके मुख को शुद्ध किया क्योंकि उसमें अग्नि अग्नि का निवास है और वरुण का भी निवास है आ, कहीं आग न उगल दें सांप दे दें तो नारायण और कहीं वरुण को रस को उगल दें आ, तो तृप्त तो हो जाएगा मनुष्य इस प्रकार उन्होंने सूर्य सुपचार पूजा की और बोले की महाराज हम लोग तो संसारी पुरुष हैं और संसार में रचे पचे हैं आप जैसे महात्माओं का आप जैसे महात्माओं का जो दर्शन है वो तो हमारे लिए बहुत दुर्लभ है सो so, आप कृपा करके हमारे यहाँ पधारे असल में संतों का स्वभाव ही ये है कि वो जो उनके पास नहीं जा पाते उनको भी कृतार्थ करने के लिए उनके घर में पधारते हैं सो so, मैं पूछता हूँ महाराज कि हमारा क्षेम हमारा परम कल्याण किस में है हमारा जिसमें कल्याण हो वैसा उपदेश आप कीजिए आपको न कुछ लेना है न देना है न कोई स्वार्थ है हमारा भला करने के लिए तो आप आए ही है अब सनत कुमार बोले कि देखो राजा हम जानते हैं कि तुम्हें सब कुछ मालूम है तुम तो भगवान के कला अवतार हो और तुमको सब वस्तु का ज्ञान है और जनता की रक्षा के लिए ही तो तुम प्रकट हुए हो लेकिन ये प्रश्न भी तुम्हारा जो है ये लोगों के कल्याण के लिए है क्यूँकी नारायण जिसके हृदय में भगवान का निवास है वो सबका कल्याण चाहता है उसके मन में बदला लेने की भावना नहीं होती उसके मन में किसी पर क्रोध नहीं होता वो किसी पर चिड़ता नहीं किसी पर कुता नहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि ये आदमी भगवान का ध्यान भजन करता है कि नहीं भगवान की ओर इसका ध्यान है कि नहीं स्पष्ट हो जाता है वो सो तुम्हारे हृदय में तो भगवान की दुराप रहती है दुर्लभ दुरापा ने दुर्लभ जो दूसरों को प्राप्त नहीं हो सकती वैसी प्रीति प्रीति भगवान के प्रति है सो देखो राजा ईश्वर जो है वो कहीं दूर तो है नहीं वो ज क्षेत्र वित तपतया नारायण सबके हृदय में सबके हृदय में वो तत्त क्षेत्र के जानकार के रूप में क्षेत्रज्ञ के रूप में रहता है और अपने ज्ञान की रश्मियों से किरणों से सबको प्रकाशित करता है सो वही जो परमात्मा सबके हृदय में सबके रहने हृदय में रहने वाला एक है वही है उसको तुम समझो कि सोहमअ्मी सोसमी तद अवे ही सोश्मी उसके बारे में तुम ये जानो की मैं वही हूँ असल में तुम परमात्मा से बिल्कुल अलग नहीं हो लोगों को चाहिए कि वे श्रद्धा के द्वारा तपस्या के द्वारा ब्रह्मचर्य के द्वारा अध्यात्म योग के द्वारा सद्भाव ग्रहण के द्वारा सत्संग साधु सेवा के द्वारा प्रवचन श्रवण के द्वारा इस बात को जानें कि सबके हृदय में परमात्मा है अब महाराज उन लोगों ने महावाक्य का उपदेश कर दिया राजा पृथ्वी को राजा पृथु गृहस्थ हैं नारायण गृहस्थ आश्रम में हैं परंतु सनत कुमार आदि ऋषियों ने उनको महावाक्य कहा उपदेश किया उपदेश करने से महाराज राजा पृथ् को तो बोध हो गया और सब काम में अर्ची जी तो उनके साथ ही रहती थी जैसे सूरज के साथ उसकी अर्ची अग्नि के साथ उसकी अर्ची उसकी किरण रहती है वैसे पृथ्व के अर्ची वो भी सब महाराज श्रवण करते हैं और सब मनन करते हैं और समझते हैं और पृथु की सेवा करते हैं। आ, सो आ, जब सनत कुमार जी उपदेश करके चुप हो गए तो पृथ्वी ने कहा कि महाराज आपने जो उपदेश दिया है इसकी इसके बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है मैं अपना ये राज्य और अपनी पत्नी अपना पुत्र अपना शरीर अपना सर्वस्व अपनी सेना सब का सब आपके चरणों में समर्पित करते हैं नारायण अब सनत कुमार जी मुस्कुराए कि ये सब लेके मैं क्या करूंगा ये सब तो छोड़ करके हम लोग रहते ही है नारायण राजा ने कहा नहीं महाराज हम लोगों से गलती हो जाती है लेकिन जो ब्रह्मविद पुरुष है वो सेनापति हो, जा, हो जाए तो बस युद्ध में कभी पराजय नहीं होगा और राज्य का शासन वो ठीक कर सकता है क्योंकि उसमें पक्षपात नहीं रहता है और वही अपराधी को दंड भी ठीक दे सकता है अधिक और कम दंड नहीं देगा और वही संपूर्ण लोगों का नेता हो सकता है इसलिए आपको साथ ही में इत्यात्मना अब तो ए, मैं आपके प्रति सब कुछ अर्पित करता हूं उन्होंने कहा बाबा अर्पित हुआ सो हुआ तुम अपनी ओर से सब साधन सब राज्य का कार्य संपन्न करो और लोगों को देखते देखते हो वहाँ से सनत कुमार आदि चारों भाई आसमान में ए, उड़ गए अब तो राजा पृथ्वी आए राज में और वहाँ सब कुछ ठीक व्यवस्था करके और पुत्रों को राज्य दे करके स्वयं अपनी पत्नी के साथ वन में गए बारह प्रस्थाश्रम में जिस समय वो वन में गए हैं महाराज वहाँ देखें तो जगह जगह सरोवर हैं जगह जगह बड़े बड़े उद्यान बने हुए हैं लता और वृक्ष की बड़ी शोभा है फल फूल वाले वृक्ष हैं अब उन्होंने देखा देख के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब अंत तो गतवा यहाँ इतना सुंदर बना कैसे बना कैसे अब उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि यहाँ एक निषाद जी रहते हैं और उनकी आज्ञा से हम सब लोगों ने इस वन को बड़ा पवित्र वहाँ तो शिक्षणालय भी थे विद्यालय भी थे महाराज वहाँ चिकित्सालय भी थे वहाँ मंदिर भी थे वहाँ जलाशय भी थे नदी भी तीर्थ भी अरे पृथ् ने कहा कि ये सब तो मैंने देखा नहीं जरा उस व्यक्ति को उस पुरुष को बुलाओ तो जिसने ये सब यहां किया है सो महाराज बड़े संकोच के साथ हाथ जोड़ के जैसे पृथ्व का पांव छूना चाहते हो ऐसे वो निषाद राज आये सोन को पृथ्व ने दोनों हाथ से पकड़ के और अपने हृदय से लगा लिया और फिर जब वन में रहने लगे पृथ्वी तब तो निषाद जी सब उनकी सेवा का प्रबंध करते और अंत में पृथु का शरीर ध्यान करते करते भजन करते करते जब छूटा तो अर्ची जो उनकी पत्नी थी वो भी उनके साथ ही नारायण उन्होंने भी शरीर उनका छोड़ा और दोनों जो हैं वो मुक्त हो गए मुक्त तो पहले से ही थे ये तो एक बंधन का तो केवल प्रतीति मात्र बंधन था मुक्त हो गए इस प्रकार पृथु के जीवन में जितनी भी कामना मनुष्य के जीवन में हो सकती है और होनी चाहिए नारायण अर्थ के संबंध में वो पूर्ण काम थे और भोग के संबंध में भी पूर्ण काम थे धर्म के संबंध में भी पूर्ण काम थे मोक्ष के संबंध में भी पूर्ण काम थे और उनका हृदय जो है वो भगवत भक्ति से लबालब लबालभ लब भरा हुआ था नारायण इस प्रकार इस प्रकार राजा पृथ् का जीवन संपूर्ण जीवन आदि राज का जीवन ये नारायण कहा जाता है अब इसके बाद पृथ्वी के वंश का वर्णन है तो आपको पहले ही सुनाया कि सात अध्यायों में धर्म का पांच अध्यायों में अर्थ का और ग्यारह अध्यायों में काम का वर्णन है पृथ्वी चरित्र काम का मतलब मनुष्य का पूर्ण जीवन तभी है हो या तो वो निष्काम हो और कामना हो तो आप काम हो उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएं और ये जो अधूरे लोग रहते हैं महाराज ये तो न इधर के और ना उधर के मिलता भी जाता है और चाहते भी जाते हैं और मंगना मंगतापन तो कभी छूटता नहीं है ये चाहिए हमको ये चाहिए अपने में पूर्णता का अनुभव तो कभी करते ही नहीं पूर्णता का अनुभव राजा पृथ्वी के जीवन में समग्र रूप से देखने में आता है अब अगले जो अध्याय हैं आठ अध्याय और हैं चतुर्थ स्कंध में उन आठ अध्यायों में मोक्ष पुरुषार्थ का वर्णन है पुरुषार्थ माने जिसको हम चाहते हैं अच्छा भाई धन तो हम चाहते हैं ठीक है भोग भी चाहते हैं ठीक है और दोनों में हमारा नियंत्रण बना रहे ये भी चाहते हैं ऐसा कौन आदमी है जो चाहे कि धन तो होए पर हमारे काबू से बाहर होए हो भोग तो होए पर हमारे काबू से बाहर होए ऐसा कौन चाहता है और यदि भोग काबू से बाहर हो जाएगा तो भोग की शक्ति ही तुम्हारी नहीं रहेगी और भोग की शक्ति तो तभी रहेगी जब इंद्रियों में संयम रहेगा और कायदे से भोग बिलास चलेगा नहीं तो भोग बिलास करके क्षय रोगी हो जाओगे हो जाएगी टीबी तो उसमें भी धर्म की जरूरत पड़ती है और धन कमाने में कहा से धन हवे इसका विचार करना चाहिए यदि अन्याय से धन लोगे तो वो धन कोढ़ के रूप में शरीर में फूटेगा और बाहर कोढ़ नहीं भीतर कोढ़ हो जाएगा हो और इतना दुखी जीवन व्यतीत होगा ये जो चोरी का बेईमानी का धन है ये किसी को सुख से घर में बैठने नहीं देता हो रात को नींद नहीं आती है तो धन भी धर्म के अनुसार आना चाहिए और अब भोग भी धर्म के अनुसार होना चाहिए नारायण इसको सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में नियंत्रण हो हमारे हाथ पांव काबू के बाहर ना हो जीव काबू के बाहर ना हो इसी का नाम धर्म है वो कि हम बोलें सो सोच विचार के बोलें करें सो सोच विचार के करें जहाँ जाएं सो सम सोच विचार के जाए जो लें ले सो सोच विचार के लें जो चाहें उसको भी सोच विचार के चाहें, बिना बुद्धि के बिना विवेक के कुछ भी नहीं करना चाहिए जोश में आवेश में आके जो आदमी काम करता है वो अपने काम को ही बिगाड़ देता है परंतु ये भी देखने में आता है कि मुक्ति की भी इच्छा लोगों के मन में होती है कि आप, हम त्याग करना चाहते है मुक्ति माने त्याग ना हो मोचनम मोचनम मुक्ति मोचनम मोक्ष हम छूटना भी चाहते हैं कि छूटना चाहते हैं तो किससे किससे छूटना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ दुख हो उससे छूटना चाहते हैं जहा जहाँ अज्ञान हो उससे छूटना चाहते हैं जहाँ जहाँ से मौत हो वहाँ से छूटना चाहते हैं तो पुरुष ही इति पुरुषार्थ हो सब लोग दुख से अज्ञान से और मृत्यु से छूटना चाहते हैं असतो माँ सदगमय सब करते हैं नारायण तमसो माँ ज्योतिर्गमय सब करते हैं मृत्यु और माँ गमय सब करते हैं तो छूटने की इच्छा भी मनुष्य के मन में स्वाभाविक है अव अमृत्योर मुखीय माँ अमृतात हमको मौत से छुड़ाओ अमृत से नहीं पंडित लोग ये त्रंबक मंत्र का पाठ करते हैं इतो मुखीय मृत्यु और मुख्य मा नारायण हमको मौत से छुड़ाओ छुड़ाओहा से मुक्त करो परंतु परमात्मा से मुक्त मत करो ये शुक्ल कृष्ण भेद से यजुर्वेद के मंत्र का पाठ है नारायण अब मोक्ष की इच्छा होती है सब में तो अब मोक्ष पुरुषार्थ का वर्णन करते हैं दो प्रकार से नारायण इनके वंश में पृथ्वी के वंश में एक प्राचीन बरही नाम के राजा हुए उनको महाराज अपने कर्म पर बड़ा भरोसा था ऐसा यज्ञ ऐसी ऐसी जंग किए उन्होंने कि अब तो शहरों में तो पंडित लोग कुछ कंडिका करते नहीं हैं क्योंकि यहाँ कुछ उतना मिलता भी नहीं है और देहात के पंडित लोग भी आलसी हो गए तो वहाँ भी उतना कुश नहीं मिलता है वो जो यज्ञ कुंड बनता है उसके चारों ओर प्रागग्रा उदगग्रावा चाहे पूर्व मुंह से और चाहे उत्तर मुंह से कुछ का नोक चाहे पूरब हो चाहे उत्तर हो ऐसे चारों ओर कुछ बिछाया जाता है और उसमें यज्ञ होता है और यज्ञ में बरहिर होम भी होता है सो so, इतने यज्ञ किए थे प्राचीन वरही ने कि जदि उनके कुशों को बिछाया जाए एक साथ तो सारी धरती उससे पट सकती थी इतने यज्ञ उन्होंने किए थे और उसी में लगे रहते थे एक दिन महाराज नारद जी के मन में आई कृपा अब कृपा की बात तो अभी हम सुनाते हैं प्राचीन वरही के पुत्र थे दस उनका नाम था प्रचेता उनका ज्ञान बड़ा उत्कृष्ट था उनको पिता ने आज्ञा दी कि तुम लोग तपस्या करके पहले शक्ति संपादन करो और जब वीर हो जाओ वीर तुम्हारा पक्का हो जाए संचित हो जाओ कच्चे वीर से जो संतान होती है वो भी कच्ची होती है और फटे हुए वीरज से जो संतान होती है वो भी फटी हुई होती है और टूटी हुई होती है नारायण इसलिए जब वीर परिपक्व हो जाए तपस्या के द्वारा तब गृहस्थाश्रम को स्वीकार करना चाहिए पहले से ही उसको नष्ट नहीं करना चाहिए संचय करना चाहिए और पचाना चाहिए नारायण अब तो प्रचेता लोग तपस्या करने के लिए गए बड़े भाग्यवान थे महाराज जो जंगल में गए तो उनको शंकर जी से भेंट हो गई पहले उन्होंने एक सरोवर पर बड़ा बढ़िया संगीत सुना कहा से आ रहा है उसके बाद देखा नंदी पर चढ़े हुए पार्वती जी के साथ शंकर जी आ रहे हैं शंकर जी ने प्रचेताओं को बुलाया और प्रचेताओं ने उनकी स्तुति की तो उन्होंने कहा कि तुम लोग बड़े भाग्यवान हो जाओ भगवान की आराधना करो उनकी बहुत लंबी चौड़ी स्तुति सुन के वेद मंत्रों से स्तुति की हो प्रचेताओं ने भगवान उन्होंने कहा विष्णु भगवान की तुम लोग आराधना करो तुम्हारे आराध्य वही हैं उसके बाद प्रचेता लोग गए और वो तो विष्णु भगवान की आराधना में लग गए इधर जो उनके पिता हैं प्राचीन वर्ग वो कर रहे थे यज्ञ यज्ञ में पहुंचे नारद जी और नारद जी तो महाराज वो हैं जो अविद्या को काट दे नरस से इदम नारम अज्ञानम ती नारद जो मनुष्य की बुद्धि में अज्ञान छाया हुआ है हम ये करेंगे ये पावेंगे ये पावेंगे और ये करेंगे ये जो अज्ञान छाया हुआ है उसको जो मिटावे उसका नाम होता है नारद अब महाराज क्या हुआ कि नारद जी ने आके प्राचीन बर्जी से पूछ दिया कि राजन ये जो तुम काम कर रहे हो यज्ञ कर रहे हो और पशु जाग कर रहे हो इसमें पशुओं को मारते हो पशुओं को मारने का दो अर्थ होता है एक तो जो लोग बलिदान करते हैं वो यज्ञ में पशुओं को मारते हैं और पशुओं को मारने का दूसरा अर्थ होता है कि राजा लोग जब यज्ञ करते हैं तो बनियों के घर से तो सामान मंगा लेते हैं व्यापारियों के और नारायण जो काम करने वाले लोग है उनको कोई मजदूरी अजदूरी देते नहीं है बेगार में पकड़ लेते हैं तो ये जो अज्ञानी और असमर्थ लोग हैं, उनको सता सता के यज्ञ करना ये भी एक पाप ही है हो अपने हक की वस्तु से यज्ञ होना चाहिए पराए माल से नारायण दूसरे को सता करके यज्ञ जिससे काम लिया जाए यज्ञ में उसको खूब संतुष्ट कर देना चाहिए दे देवा के है नारायण और जिससे माल लिया जाए उसका पूरा दाम चुका देना चाहिए और ये धर्म के काम में चालाकी नहीं चलती है अब तो महाराज बोले कि तुम ये जो अज्ञानी लोग हैं, असमर्थ लोग हैं, उनको सता सता के यज्ञ करते हो और पशुओं को मारते हो इससे तुम्हें कौन सा कल्याण प्राप्त होगा श्रेय तुम कतमद राजन राजन तुम कौन सा श्रेय से चाहते हो अब वो बोले कि महाराज हमको तो पता ही नहीं हम तो बस इसी काम में लगे हुए हैं हमारे पुरोहित लोग बताते हैं और हम करते हैं इससे क्या मिलेगा वो तो हमको ठीक ठीक मालूम नहीं है तो नारद नारदीन का जरा ऊपर की ओर देखो अब महाराज जो प्राचीन वरही ने ऊपर की ओर देखा तो देखा वहा तो बड़े गुस्से में महाराज ये जो पशु होते हैं ना ये क्रोध करना पशु धर्म ही है असल में है नारायण सांप को तो बारह बरस तक गुस्सा रहता है और बैल गुस्से में आता है भैंसा गुस्से में आता है महाराज वो तो मारे बिना छोड़ते ही नहीं है आठ मील तक दस मील तक वो आदमी को खदेड़ सकते हैं यदि वो गुस्से में आ जाए तो साण जब एक साण को खदेड़ता है महाराज मार के छोड़ता है तो ये जो पशु धर्म है ना वो क्रोध की द्वेष की अधिकता है इससे मालूम पड़ जाता है कि इसके भीतर क्या छिपा हुआ है देख ऊपर ऊपर देखा ऊपर क्या देखते हैं कुछ लोग तलवार लिए क्रोध से लाल लाल उनकी आंख थर थर काप रहे हैं कुछ के हाथ में भाला है कुछ के हाथ में छुरा है अब प्राचीन बर ही तो कांपने लगे अरे महाराज ये सब क्या है ये वही है जिनको तुमने अपने जग में दुख दिया है वे आकाश में खड़े हैं कि जब ये राजा मरे और स्वर्ग में जाने लगे तो हम लोग उसको छुरा भोंक देंगे तलवार से मार देंगे और भाले से बेद बेद देंगे वही सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कमराज जग का ये फल कहां ये फल जग का तुमने दूसरों को बहुत सताया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा अच्छा महाराज तो हमको क्या करना चाहिए ये हमारे जो गुरु लोग हैं पुरोहित लोग हैं ये तो यही हमको सिखाते हैं नहीं तो जानते उपाध्याय हमारे जो उपाध्याय हैं आप जो जानते बताते हैं वो तो जानते नहीं हमको क्या करना चाहिए तब उन्होंने नारद जी ने उनको पुरंजन उपाख्यान सुनाया माने यदि कोई बात बड़ी मुश्किल हो तो उसको भी जब दृष्टांत के द्वारा उपन्यास के द्वारा उपाख्यान के द्वारा सुनाते हैं तो वो सहज सहज समझ में आ जाते हैं इसी से शंकराचार्य ने ये माना कि वेदों में भी उपनिषदों में भी जो आख्यायिका आती है उसका तात्पर्य ऐसा नहीं है कि वैसी घटना घटित हुई उसका तात्पर्य तो विद्या की स्तुति में ही है तो मंत्रार्थवादन न्याय से उन्होंने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में लिखा की हमारे इतिहास और पुराण भी प्रमाण रूप ही हैं इनमें जो कथाएं हैं वो कब हुई कहां हुई किसने किया इसके चक्कर में मत पड़ो उनसे जो शिक्षा मिलती है उसको ग्रहण करो नारायण उसमें शिक्षा ही ग्रहण करने योग्य होती है तो उपाख्यान बताया कि नारायण एक पुरंजन नाम के सज्जन थे पुरंजन माने जीव होता है हो एक साथ ही हम सारी बात आपको सुनाते जाते हैं पुरम जनयति इति पुरंजनो जीवा पुरंजन एक जीव है और उसका एक सखा है मित्र जो हमेशा ही उसकी देखभाल करता रहता है लेकिन अज्ञात रहता है वो अपने सखा को पहचानता नहीं है सो एक बार ऐसा हुआ कि वो जो पुरंजन जीव है वो अपने अज्ञात सखा ईश्वर को सहैव ख्या सखा जिसकी ख्याति जिसका नाम साथ, साथ लिया जाए जैसे श्री कृष्ण अर्जुन श्री कृष्ण उद्धव इसको सखा बोलते हैं अब वो रहता तो ईश्वर हमेशा जीव के साथ ही है लेकिन जीव ईश्वर को भूल जाता है और वो सैर सपाटा के लिए विषय देश में पहुंच जाता है विषय माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध की ये जो दुनिया है इसमें आया और भीतर जो ईश्वर बैठा हुआ अंतर्जामी जिसकी रोशनी में वो देखता है जिसके ज्ञान से उसको ज्ञान प्राप्त होता है इच्छाओं की शांति होने पर जिसका आनंद प्रत्यक्ष होता है जो अजर है अमर है अविनाशी है उस ईश्वर को भूलकर वो विषय देश में चलाया और वहाँ आया विषय माने संस्कृत में देश भी होता है अब वो आया महाराज तो वहाँ उसको देखा एक बहुत बढ़िया नगर है नगर है और उसमें ऐसे ऐसे दरवाजे हैं, नौ दरवाजे हैं उसमें और ऐसे दरवाजे महाराज की आजकल के महल बनाने वालों को वैसा ख्याल न हो सिनेमा देखना हो तो दूसरे दरवाजे से जाए आंख के दरवाजे से और संगीत सुनना हो तो दूसरे दरवाजे से जाए कान के दरवाजे से भोजन करना हो तो जीव के दरवाजे से जाए और सुगंध लेना हो तो नाक के दरवाजे से जाए ऐसा महाराज त्याग करना हो तो मूत्रेन्द्रिय और मल विसर्जन की जो इंद्रिय है उसके द्वारा करें ऐसे महाराज ये नौ दरवाजों वाला जो पुर है सात ऊपर दो नीचे ऐसी एक नगरी मिले उसमें काम करने वाले भी उसमें चलने वाले भी उसमें बोलने वाले भी नारायण ऐसा इंद्र और पांच मुंह वाला जो सांप था वो उसकी रक्षा करता था अब महाराज वो नगरी देखी उस नगरी में एक मिल गई प्रमदा प्रमदा माने स्त्री प्रमदा वो स्त्री कहते हैं जिसको देख करके आदमी को नशा हो जाए महाराज जिसकी आंखों में कोई शराब भरी हो और बरस रही हो जिसके चेहरे में कोई बहुत बड़ा खिंचाव भरा हो ऐसी बुद्धि बुद्धि रूप प्रमदा उसको मिली देख करके तो मोहित हो गया बोले अरे अभी तक तो मैं निर्बुदि था बुद्धि तो आप मिली पूछा तुम कौन हो कहा से आई हो ऐ नारायण तुम्हारा क्या नाम है अब उसने बताया कि हम अपने माँ बाप को तो जानते ही नहीं है और हम इस नगर में रहते हैं हमारी ये बहुत सारी वृत्तियां जो हैं इंद्रिय वृत्तियां सखी हैं ये नाग हमारे पूरी की रक्षा करता है हजारों सेवक हैं हजारों सहचर हैं हजारों वस्तुए हैं हजारों भोग हैं वो तो महाराज मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करे प्रेम भरी आंख से देखे हैं सो नारायण पुरंजन ने किया प्रस्ताव कि हम दोनों साथ साथ रहें विवाह कर लें अब उसने किया स्वीकार और पुरंजन उस शरीर रूप नगरी में रहने लग गए और बड़े बड़े भोग भोगे महाराज बुद्धि ने अर्थ काम सभी प्रकार के भोग दिए अब धीरे धीरे महाराज बरसों बीत गए एक दिन की बात का वर्णन करते हैं कि शिकार खेलने के लिए पुरंजन जी गए अपने मित्र को तो भूल ही गए थे और वहां जाकर के उन्होंने बड़ी बड़ी हत्या की हिंसा वही जैसे प्राचीन बर्री के जंग में हिंसा होती थी और उसने शिकार खेलने में इधर उधर प्राणियों के मारने में बड़ी भारी हिंसा की और हिंसा करके जब लौट के आया तब उनकी जो बुद्धि रूपी प्रमदा जी है वो वो प्रमाद्यंती जना अनया इति प्रमदा और जिससे मनुष्य प्रमाद में फंस जाए उसका नाम प्रमदा वो तो रूठी हुई पड़ी थी अब रूठी हुई पड़ी थी तो आके उसने दास दासियों से पूछा कहा है कहो तो कुप भवन में है अब कुप भवन में जाके महाराज बड़ी बड़ी तुम्ही हमारी मालकिन हो और मैं तुम्हारे अधीन हूँ पाँव छू छूके मनाया महाराज और उसने ऐसे ऐसे नखरे किए कि वो तो ये समझने लगा कि ये इससे बढ़ करके हमको सुख पहुंचाने वाला और कोई नहीं है अब तो विभ्रम बसमानीय अपने नखरों से पुरंजन को बस में करके ऐसा रखा महाराज कि जब वो खड़ी हो जाए तो पुरंजन भी उठ के खड़े हो जाए हाथ जोड़े है या आप स्त्री की ओर मत देखिए बुद्धि के सारे काम को हम अपना काम समझते हैं ऐसा अध्यास हो गया है अध्यास माने ऐसे हम उससे एक हो गए हैं तो जब वो बुद्धि पिए तो वो पिए जब वो खाए तब वो खाएं जब वो सोए तब सोएं जब वो नचावे तो नाचें और बुलावे तो बोलें और हंसावे तो हंसे जो जो महाराज वो बुद्धि महारानी प्रमुदा महारानी करें जैसे कोई नाच रहा हो गाय रहा हो तो देखने वाला आदमी भी तन्मय हो करके अपने पांव हिलाने लगता है ताल देने लगता है ऐसे बुद्धि के कर्म पर ये जीव रूप जो पुरंजन हैं वे भी मुग्ध हो गए अब उनको ऐसी-ऐसी काम करने लग गए कि अपनी मृत्यु का ध्यान ही नहीं रहा उधर महाराज कालकन्या है एक जरा वो तो सारी दुनिया में घूम रही थी कि हमसे कोई ब्याह करे और किसी ने ब्याह नहीं किया महाराज तो नारद जी मिल गए तो नारद जी से उसने कहा कि तुम्ही हमसे ब्याह कर लो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बाबा मेरे ऊपर कृपा करो मैं ब्याह वाह करने वाला नहीं हूं तुम तो सारे लोक को ही अपना पति मान लो यही दशा मौत की हुई नारायण मौत को भी ब्रह्मा जी ने सबके पीछे लगा दिया क्योंकि कोई उसको स्वीकार ही नहीं करता था कि मैं इसको ब्याह करूं अब उस गांव में जब वो जरा आई वो बुढ़ापा जरा माने बुढ़ापा होता है वो बुढ़ापा जब आया महाराज सब लोग शिथिल होने लगे और उधर काल ने किया आक्रमण अब जो पांच मुंह वाला साप है प्राण वो समय समय जब तक उसमें शक्ति थी लड़ता